भगपत कथा पावनी द्रिविजिता भव भय दावनी, दावनी।, दावनी।, दावनी। महाराज कर शोभयिषेका सुनत ली नर विरति विवेका स काम नर सुनई जगाई सुख सम्पति नाना विधि पावी सुख दुर्लभ सुख करी जगमायई अंतकाल ल रघुपतिपुर जाही सुनि विमुक्त विरतरू विसई लहीं भगति गति शाम्पति नई खगपति राम कथा मैं राम मय भरणी समति विलास त्रास दुख हरणी विरति विवेक भगति दृढ़करणी दी का सुंदर का सुंदर धरणी नित नव मंगल कौशलपुरी हरसितई लोग सब सब कुरी लोग सबकुरी नितिनय प्रीति राम पद पंकज सब सबके जि नहीं न मत शिव मुनियज मंगन बहु प्रकार पहिराए दिजन दान नाना विधि पाए ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति जाति नी दिवस न गए मास शट बीती सिया बे रामचंद्र की जय पवन सुत अनुमान की जय तो सब संयरण <coughs> करें भगवान श्री राम जी का राज्यभिषेक होगा देवताओं ने ब्रह्मा जी और शंकर जी ने आकर के उनकी वंदना की और वो सब चले गए भगवान के राह पर विराजमान होने का राजतिलक होने का कार्यक्रम संपन्न हो गया अब भगवान ने बानवरों को सबको ठहरने की व्यवस्था दी उनको आराम से भली फांस अच्छी तरह से रहे इसका इंतजाम कर दिया अब इसके बाद कहते हैं कि सुन खगपत ये कथा पावनी अब यहाँ से कथा की महिमा सुनाते हैं फल स्रोतुष्की आ गई क्यों कि एक प्रकार से कथा पूरी हो गई कालकूषण जी के हिसाब से जो गरुड़ को कथा सुना रहे हैं भगवान की जो चक्र लीलावली है वो यहाँ पूरी हो गई भगवान रा सिंहासन पर बैठ गए बात सब लोग <coughs> यही अंतिम बात थी सुबार्थ हो गई अन्य जितनी रामायण है उनमें ये लंका कांड यही समाप्त होता आकर के और इसके बाद फिर उत्तरकांड होता है लंका कांड हो गया लंका से आकर के भगवान अयोध्या में आ भी गए और अयोध्या करके उनका रा हो गया सिंघासन विराजमान हो गए देवता लोग आकर के स्तुत करके चले गए बस लंकांडरा हुआ लेकिन तुलसी ने लंका कांड वही पूरा कर दिया जानावण मारा गया बस वहां से भगवान जैसी चल दिए लंका से लंका कांड पूरा हो गया जब भगवान लंका में रही नहीं तो लंका कांड का उन्होंने सोचा आगे चलो उत्तर कांड आ गया तो जैसी उत्तर दिशा की तरफ भगवान चल दिए तैसे ही उत्तराकांड आ गया लंका से भगवान उत्तर तर की तरफ चले अयोध्या की तरफ तो कहा कौन सा कांड चले उत्तरकांड चले, तो उत्तर चले। बस उसके बाद जो है वो उनकी यात्रा हुई फिर अभी प्रयागराज में पहुंचे और फिर हनुमान जी का अयोध्या में आना ये सब कथा उत्तरकांड में, राज उत्तर में ही आती है राशन राशन विराजमान होना उत्तरकांड में ही आती कथा तो तुलसीदास की तो समन्वयवादी सबको मिला करके सबको चलो सबकी बात को ले लो अब यहाँ पर उनकी बात को कैसे अपने आप में शामिल करें तो कालभूषण जी के द्वारा कथा का समापन यहाँ करा दिया कथा पूरी हो गई है वाल्मीकि ने उत्तरकांड में भगवान के उत्तर चरित्र का वर्णन किया है उत्तर चरित्र मैंने राज सिंहासन में बैठने के बाद उनके जो कार्य किए उनका राम राज्य की स्थापना हुई उसके बाद सीताहरण है लवकुश इत्यादि का जन्म है फिर उन सबको राज्य देना है विश्वकारोहण है इस भगवान का उत्तरकालीन चरित्र है इस कारण से उनका नाम उत्तरकांड ने रखा अब यहाँ जो है ये उसी की सूचना देने के लिए अन्य रामायणों से तालमेल बना रहे इसलिए कहते हैं कारूभन जी कि देखो जो कथा थी हमने सब सुना दी तुमको सुन खगपत ये कथा पावनी ये पवित्र कथा हमने तुमको सुनाई कथा पवित्र है कथित कथा की महिमा देखो क्या क्या बातें इसमें ये कथा बड़ी ही पावनी पवित्र है इसकी पवित्रता का क्या प्रभाव है त्रविज भय भावभैदावनी ऐसी पवित्रता है तीनों ताप का नाश करने वाली है इसलिए पवित्र है भय भावभैदावनी संसार रूपी भय उसको भी समाप्त कर देने वाली है नष्ट कर देने वाली है इसलिए परम पवित्र है जैसे पवित्र जल में शुद्ध जल में स्नान करो तो मल दूर हो जाए साफ हो जाए तो ऐसे ही मनोमाली दूर करने वाली है मन में त्राप है दुखे हैं चिंता आदि हैं अशांतियां हैं ये सब कथा सब को दूर करने वाली है भगवान की कथा सुने तो मानसिक विकार सब दूर हो मन चित्त शुद्ध स्वस्थ हो भाव भय दूर हो फिर वो बात जैसे शंकर जी पर आश्रम अपने बोल रहे थे वही बात फिर भाव भय के बहने ये राग देशात्मक जो हमने अपनी मानसिक कल्पना कर ली और उसी के जाल में पढ़ करके दुखी होते हैं परेशान होते हैं संसार चक्र में पड़ते हैं जन्म-मृत्यु के चक्र में पढ़ते हैं कर्म के बंधन में पढ़ते हैं ये सब भव है संक्षेप में इस भव का भय फिर उसमें व्यक्ति पड़ा हुआ व्यक्ति भयभीत रहता है नाना प्रकार के दुख के लिए रहते हैं डरता भी रहता है चिंताएं होती रहती हैं ये सब सब संसार ही समाप्त कर देने वाला ये कथा का प्रभाव है और लोगों के मन को शांति प्रदान करने वाला है महाराज पर शुभ अभिषेका भगवान श्री राम का महाराज भगवान श्री राम जी राजाधिराज में उनके जो है अभिषेक की कथा बड़ी पवित्र है शुभ है सुनत नहाइनर विरज विवेका उनको सुनकर के लोगों को वैराग्य और विवेक प्राप्त होता है अब देखो वैराग्य और विवेक और वैराग्य की बड़ी महिमा है इसके माने हैं जो लोग पहले से निम्न कोटि के स्तर के व्यक्ति हैं चाहे अधर्म में रह रहे हों चाहे धर्म में रह रहे हों चाहे स्वर्गाल हो, की कामना कर रहे हों चाहे लौकिक कामना कर रहे हों ऐसे व्यक्ति जो हैं इनमें विवेक नहीं जहां विवेक उनमें वैराग्य भी नहीं है विवेक वैराग्य जहां आया तहां फिर विषयों की प्रीति समाप्त हो गई वैराग्य के बारे मन में फिर विषयों की सांसारिक सुख की कामना समाप्त हो गई विवेक और फिर विवेक के माने दूसरी ओर विवेक का अर्थ है परमात्मा ही एकमात्र सदवस्तु है उसी को प्राप्त करने में शांत विश्राम है ऐसा विवेक आ जाए विवेक के माने दो बातों का अलग अलग विभाजन करके बुद्धि पहचान ले शुभ क्या है अशुभ क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है ये इस प्रकार से देख ले समझ ले तो बस उसका नाम कहते हैं विवेक अगर बुद्धि अशुभ कोई ही शुभ माने हुए दुखदाई स्थिति को ही सुखदायी माने हुए है तो ऐसा व्यक्ति अभिवेक ही है ये कहने बता इसलिए जहां विवेक व्यक्ति में आया तो सत्य क्या है असत्य क्या है शुभ क्या है अशुभ क्या है ये सब समझ में आ गया तो जो असत है अशुभ है उसका उसने त्याग कर दिया तो ये वैराग्य हो गया त्याग कर दिया मैंने मन से निकाल दिया तो ये वैराग्य आ गया, -गया। परमात्मा में उसका प्रेम हो गया जहां सत वस्तु है परमात्मा की जानकारी हो गई उसे सत में प्रेम हो गया उसमें स्थित हो गया तो ये उसी के साथ साथ वैराग्य के साथ ज्ञान भी आया भक्ति भी आई उधर की तरफ दूसरी तरफ ये भी आ गए विवेक के बिना कुछ नहीं होता विवेक जब तक की बुद्धि में उत्पन्न नहीं होता तब तक, तक विभाजन नहीं होता न वैराग्य आता न ज्ञान आता इसलिए विवेक उत्पन्न कैसे हो उसके लिए भगवान की कथा कहते हैं भगवान की कथा सुनो तो सुनते सुनते सत्संग हो भगवान की कथा सुनो साधु संतों का साथ करो उनके पास बैठो उनके उपदेश को सुनो मानो तो फिर तो विवेक जागने लगे ये विवेक अपने आप से नहीं जागता ऐसे नहीं कि संसार में व्यक्ति लिप्त है और अपने विषय भोगों में पड़ा हुआ है वहीं उसे विवेक जागृत हो जाए तो नहीं होता उसके लिए फिर व्यक्ति भगवान की कथा सुननी पड़ती है तो कहते हैं जो भगवान की कथा सुनता है भगवान के राजा राजाभिषेक की कथा सुनता है उसमें विवेक भी आता है लैराग्य भी आता है सब आते हैं भक्ति भी आती है आगे वर्णन करते हैं भक्ति भी आती है अब तीन प्रकार के व्यक्तियों का विभाजन कर दिया कहते हैं जय सकाम नर सुन जिता सुख संपत्ति नाना विधिपावही अब देखो कहते हैं जो सकाम पुरुष हैं वो अगर इस कथा को सुनते हैं तो जैसी भावना होती है वह फल भी है अगर लौकिक कामना से स्वर्गादी की कामना से कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो बस वही फल उसे मिलेगा जो जिस भावना से कथा सुनेगा उसे वही फल मिलेगा तो कहते हैं जे सकाम सुने जे गावही दोनों बातें सुने और गाएं। <coughs> भगवान की कथा सुने भी और भगवान की कथा सुना भी सुख सम्पत्ति नाना विधि पाव तो सकाम होने के कारण उनको भौतिक संपत्ति और सुख भौतिक सुख नाना प्रकार से जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा प्राप्त होगा भौतिक सुख व्यक्ति नाना प्रकार से शब्द पर स्पर्श रूप रसगंधे के रूप में चाहते हैं विषयों के रूप में चाहते हैं पद के रूप में चाहते हैं नाम के रूप में चाहते हैं कीर्ति के की रूप में चाहते हैं स्वर के रूप में चाहते हैं तो मैंने जिनको जिस प्रकार से उनको सुख चाहिए वैसे वैसे उनको प्राप्त होते और फिर सुरख दुर्लभ सुख कई जगमाई हुए संसार में तो इस प्रकार से भौतिक सुख भोगते हैं भगवान की कथा सुनकर करके ये फल तो मिलते ही है फिर अंतकाल और रघुपतपुर जाके साथ अंतकाल में अंतकाल में शरीर छोड़ने के बाद में फिर वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं रघुपतपुर जाना माने साकेत धाम पहुंच गए भैकुंड धाम भगवान के पहुंच गए ये फल प्राप्त हो जाता है अब कहते हैं देखो सुन ही विमुक्त बीरतर विषय अब ऐसा नहीं कि लेकिन सकाम ही लोग आ एकमात्र हों वही कथा सुनते हों तीन प्रकार के व्यक्ति हैं सुनि विमुक्ति कथा को सुनते हैं मुक्त हैं वो भी जिनको आत्मज्ञान है परमात्म ज्ञान है ऐसे मुक्त लोग हैं वो भी कथा सुनते हैं और व्यर्थ जो वैराग्यमान व्यक्ति हैं वो वैराग्य है। मैंने अभी विमुक्त नहीं हुए विमुक्त माने जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को परमार सिद्ध हो गया वो मुक्त हो गए लेकिन जो ऐसा नहीं है अब ये व्यर्थ मैंने वैराग्य को से थोड़ा नीचे किस तरह के तो बैराग्यमान व्यक्ति हैं वो भी भगवान की कथा को सुनते हैं और तो उसके बाद विषयी अब बैराग्य के नीचे जितने होंगे इनके स्वर्ग कामना करने वाले कीर्ति और भौतिक सुख की कामना करने वाले, कामना करने वाले ये विषयी हैं ये विषयी लोग चाहे धन का पालन करते हो चाहे धन के द्वारा करते हो तीन की कामना है तो विषयों की कामना करने वाले विषयी तो ये लोकप्रिय विषयी है तो कहते हैं इन तीनों कोटियों के व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं जो बहुत ही अधर्म प्रवृत्त हैं जिनके की प्रारब्ध ही बहुत खराब है वे लोग तो भगवान की कथा सुनते ही नहीं कुछ सब थोड़ी कथा सुनते हैं भगवान <coughs> तो ये तो भगवान की कथा सुनने के मन एक प्रकार से अधिकारी है पूर्वजन से चले आ रहे हैं अशुभ कर्म करते हुए अशुभ कर्मों में ही उनकी प्रीति है बस <coughs> पाप कर्मी के द्वारा विषय भोगों के में लिप्त रहने की जिनकी भावना है उनको भगवान की कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती असुर स्वभाव करती हैं और इस कथा की निंदा भी करते हैं विरोध करते हैं खंडन करते हैं उनको उसमें दोष दिखाई देते हजारों प्रकार ये व्यक्तियों के अपने चरित्र के कारण जैसे व्यक्ति हैं वैसे उसका कथा के प्रति उनका प्रभाव है तो इसलिए इन लोगों की बात नहीं आसुरी स्वभाव के व्यक्ति उनकी बात नहीं कहते बाकी तीन प्रकार के व्यक्ति हैं वो तो भगवान की कथा सुनते हैं और जो कथा सुनता है वो आगे सीढ़ी पे पहुंचता है कहते हैं देखो जितनी कथा सुनेगा तो जहां होगा उससे उसका विकास होगा कहते हैं लाई भगति गति सम्पत्ति नहीं ऐसे व्यक्ति जो है उनको अपना अपना फल प्राप्त होता है विमुक्त तो पुरुष को भक्ति प्राप्त होती है और वैरागवान व्यक्ति को सदगत प्राप्त होती है और विषयी को संपत्ति प्राप्त होती है जैसे ऊपर पहले कहे हैं जे सकाम नर सुनहीं जिकावें वो कौन से हैं वो विषय लोगों में आ गए कहते हैं ऐसे लोग जो हैं वो उनको संपत्ति प्राप्त होगी माने जो ऊपर कहते हैं सुख संपत्ति ना ना विधि पावई तो विषय लोगों को तो ये प्राप्त हो जाएगा और खूब सुख करो ये भी प्राप्त होगा उनको लेकिन जो विरक्त हैं उनको जब भगवान की कथा सुनेंगे तो उनको सदगति प्राप्त हो जाएगी माने उनको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे और जो लोग पहले से मुक्त हैं वो भगवान की कथा सुनेंगे तो उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी क्योंकि मुक्ति भी बिना भक्ति के तिकती नहीं है <coughs> मुक्ति की भी उच्चावस्था अनपायनी भक्ति जिसे कहते हैं वो तभी आती है जब ज्ञान हो और तो फिर आपके ज्ञान परमात्म ज्ञान हो असी में रमण करे उसको भूले नहीं सदा उसी भाव में रहे ऐसे संस्कार बन जाए ऐसी वासनाएं बन जाए केव परमात्मा को भूले नहीं, उसी तदभाव भावित ही रहे बस तो फिर भक्ति हो गई अनपायनी भक्ति आ गई उसको तो ऐसी अनपायनी भक्ति आ गई तो बस फिर ये इससे ऊंचा कुछ भी नहीं ये परम गति है इसके बाद और कुछ प्राप्त करने गुनी नहीं है ये आध्यात्मिक श्रमिक विकास की सूचना यहां पर संक्षेप में देगी अब जैसे का गर्व को कथा सुनाते हुए इस कथा का समापन करते हैं अब इस प्रकार से सुनाते हैं और फिर इसी प्रकार के भगवान शंकर जी आगे चल के देखेंगे रामराज्य का वर्णन करते हैं और उसके बाद शंकर जी भी कहते हैं हो गई कथा सब तब वहां पर भी इसी प्रकार की चर्चा आती पार्वती जी इसी प्रकार से कहती हैं कि इस देखो मनुष्य कई प्रकार के हैं उनके फिर विकास क्रम का भी वर्णन करती है और भक्ति का सबसे उच्च बुद्ध की भक्ति है आध्यात्मिक विकास में परमात्मा भाव में स्थित होकर भगवत भक्ति में स्थित रहना ये सर्वोच्च अवस्था है वहां पर भी ये वर्णन आएगा इसलिए कहते हैं कि ये साथ साथ स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है व्यक्तित्व का एक विकास है आंतरिक अनफोलमेंट है अपनी आंतरिक शक्तियों का जागृत होना है और वो भी क्रम क्रम से होना है <स्थिति> वो <स्थिति> पहले धर्म का आचरण करता हुआ फिर तो वैराग्य को प्राप्त हो वैराग्य से फिर ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो ज्ञान विज्ञान से फिर उसको मुक्ति प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त से भक्ति प्राप्त हो बस परमात्मा की भक्ति जहां प्राप्त हो गई वो तो सर्वोत्तम हो गई अब भक्ति जो प्रकार की साधन भक्ति साध्य भक्ति तो साधन भक्ति में तो व्यक्ति जहां अशुभ कर्मों में पड़ा हुआ है वो भी अगर सत्संग प्राप्त करे उसके मन में आ जाए कि कहां हम पाप कर्मों में लिप्त हो गई ये तो बड़ा खराब काम कर दिया हमने तो बस ये पश्चात आप वहां से आने लगा तो भक्ति तो वहीं से प्रारंभ हो गई और भक्ति का प्रभाव भी वहीं शुरू हो गया <coughs> लेकिन अंतिम में भक्ति तब है जब परमात्मा ज्ञान हो साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का दर्शन और उसी परमात्मा में चित्त सदा लगा रहे तब बस सारा संसार उसके सामने स्वच्छ है जिसे सुखों की कोई कीमत नहीं जन्म त्यागी संदर्भ है ये सब दिखाई दिखाई, दिखाई देने लगे तब को भक्ति हो गई इसलिए कहते हैं तीन प्रकार के वृत्य हो गए तीन प्रकार गतियां हो गई तो कहते हैं राम कथा में वरणी कि हे खगपति हे का हे गरुड़ हमने ये कथा तुमको ये सब भगवान की कथा सुना दी राम कथा ये सुना दी विलास कहते हैं कि समितनी हमारी बुद्धि विलास था उतनी तो सुना दी अरे ये मत समझना जितनी कथा सुना दी उतनी ही है हा? जितनी बातें हमने भगवान के चित्र की गुड़ रास इत्यादि जितने बताए उतनी हों सुना ही है जहां तक हमारी बुद्धि की गति है वहां तक हमने सुना दिया तो तुम्हारे कथा सुनाने वाला व्यक्ति भी ये न समझे कि हम बहुत जानते हैं। हमने भगवान की महिमा को बहुत जान लिया है ये कोई अभिमान की बात नहीं भगवान की तो अनंत महिमा है तो उसमें से जितनी भी कोई बुद्धि में आता है जिसके समझ में आता है वो तो बड़ा ही तुच्छ जरा सी बात उसमें है एक प्रतिशत एक प्रतिशत दो प्रतिशत थोड़ी बहुत आएगी तो उतने में ही वो व्यक्ति समझने लगे बहुत है तो जितने भी कथा सुनाने वाले हैं चाहे शंकर जी हों चाहे काशभूषण हो, चाहे कोई भी हो याज्यवल का भी कादी हो, और तुलसीदास भी हो, सभी बार बार रेपरेट करके भाई कुराज जितनी बुद्धि थी उतनी सुनाई जहां तक हमारी बुद्धि है वहां तक हम कहते हैं तो इससे देखो अभिमान की बात भगवान की कथा और अध्यात्म के क्षेत्र में आकर के चाहे भक्ति आ चाहे ज्ञान आवे उसमें अभिमान आता है तो वो सभ्यर्थ हो गया अभिमान जिसमें अभिमान नहीं आया भक्ति आई ज्ञान आए तो फिर वो ये अहंकार नहीं करेगा हम सब जानते हैं जो हम कहते हैं वही सही है और समूर्खें बेकार है, है तब के उनको समझता नहीं सब मैं ही समझता हूं ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है भक्ति में अहंकार आ गया ये अज्ञान का अहंकार आ गया तो ये जो भक्ति नहीं होती उसे चौपट कर गया सबका कर सद्यानाश सब करके घर दिया वो अहंकार तो सबको निकल जाता है मां भक्ति एक कुछ नहीं बचती ज्ञानवयान कुछ नहीं बचता केवल साधिक झंकार मात्र शेष रह जाती है और उस भक्ति का जो आनंद होना चाहिए ज्ञान का जो आनंद आना चाहिए जो विश्राम चित्त में आना चाहिए वो कुछ नहीं होता बल्कि ऐसे लोग जो कि अहंकारी व्यक्ति ज्ञान और भक्ति का प्रचार करने वाले हैं वो अपने व्यक्तित्व से अगर उसके विपरीत लक्षण व्यक्त करते हैं अभिमान दिखाते हैं या कोई दिक्कत विकृत व्यक्तित्व के लक्षण किसी प्रकार से दिखाई देते हैं विषयों में प्रवृत्ति हैं, क्रोध आदि में प्रवृत्ति हैं, लोभ आदि में प्रवृत्ति हैं इस प्रकार के दिखाई देते हैं तो संसार के समाज के लोग तो ऐसे लोगों को देखकर के घृणा करने लगते हैं व्यक्तियों से घृणा नहीं करने लगते हैं अज्ञानियों से ऐसे घृणा नहीं करने लगते हैं वो ज्ञान से और भगव्य से घृणा करने लगते हैं अपने शास्त्रों से घृणा करने लगते हैं धर्म से घृणा करने लगते हैं कहते देखो ऐसे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जिनको भी देखा विषयों में लिप्त दिखाई तुम ऐसे ऐसे भक्तों को देखा जो इतने इतने पीताम्बर धारी तिलकधारी ऐसे ऐसे जो है उनको देखा कि किस प्रकार से क्रोधी कैसे अहकारी क्या फायदा है क्षेत्र तो? जितना कि वो, वो अपने ज्ञान का भक्ति का प्रचार नहीं करते उससे ज्यादा कुप्रचार होता उसकी विपरीत प्रभाव पड़ता है समाज इसलिए तो जो लोग समाज में जाकर के अपने विचर्चा की चर्चना करें उनको तो बहुत आवश्यक है अपने व्यक्तित्व को सभी समन्वयत हैं। बड़े शांत संतुष्ट बड़े ही विनम्र बड़े ही विषयों का त्याग रखने वाले इन सब प्रकार की ये सत्य सब, सब उनको रखें भीतर से भी और, तो ऊपर से भी रखना पड़े वैसे तो भीतर से ही न हो जब भीतर से न हो तो अपने आप से प्रकट कहाँ से होगा लेकिन अगर कम से कम इतना कॉन्सस्ट रहे कि ऊपर से प्रकट न होने पा रहे भीतर अगर विकार भरा हुआ भी है तो धीरे धीरे नष्ट हो वो अपना समय लेगा तब तो धीरे धीरे नष्ट होगा लेकिन अगर समाज में ऊपर से अगर दिखाई देता है इस प्रकार का तो वो तो बड़ा हानिकारक है कितना सख्त होता है सबको भी ध्यान रखिए तो ये कहते हैं खगुपति राम कथा में वरणी सुनत बिलास और फिर कहती है ये कथा कैसी है त्रास दुख बार बार याद रखो कि तो भाई को दूर करने वाली है दुख को दूर करने वाली है भय चिंता क्लेश आदि नाना प्रकार के ये कथा सुनते सुनते सब दूर करते है और दुख को दूर करने वाली है विश्राम देने वाली चित्त को शांति देने वाली है वीर विवेक भगत दृढ़ करनी जो फिर बताया कि देखो ये भगवान की कथा जो है वो <coughs> वैराग्य को और विवेक को और भक्ति को इन तीनों को दृढ़ करने वाली है ये तीन ऊपर जो बताया है कि यहां भगत गति सम्पत्ति नहीं तो ये कह रहे देखो इससे वैराग्य विवेक भक्ति ये सब दृढ़ होती है ये तो भक्ति का भगवान की कथा का बहुत ही प्रारंभिक लक्षण है कि व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होने लगे जो कामनाएं संसार की भूपूर्ती है एक तो था छोटा उससे बिना तो लाभ जो है आध्यात्मिक लाभ जी कहना चाहिए वो लाभ है कि व्यक्ति में विवेक आवे वैराग्य आवे भक्ति आवे ये क्रम क्रम से वैराग्य आएगा तो विवेक भी आएगा दूसरी तरफ परमात्मा का ज्ञान भी होगा फिर भगवान में ज्ञान होगा तो परमात्मा में चित लगेगा तो भक्ति भी आएगी तो ये व्यर्थ विवेक भगत जड़ करनी ऐसी कथा है मोह नदी का सुन्दर करणी ये मोर रूपी नदी को पार करने के लिए नौका का समान है कथा सुनते रहे सुनते रहे धीरे धीरे करके मोह दूर हो अब कहते हैं कि यहाँ तक ये फलश्रुति हुई इतनी पंक्तियों में कालभूषण जी बोले और गरुड़ को समझा दिया ये कथा का फल ये है यहाँ बीच में बोल दिया अब आगे की कथा बताते हैं अब आगे क्या घटना घटी कहते नित नवमंगल मंगल पूरी अब अयोध्यावासी जो लोग हैं उनकी बात बताते हैं अब भगवान श्री राम जी का राजा है हुए राजा हैं अयोध्या में रहने वाले व्यक्तियों को भगवान सहज सुलभ हैं वहीं उनके राजा होने के कारण से अयोध्या जितनी प्रजा है वे अपने स्वामी भगवान श्री राम जी के नित्य दर्शन करते हैं और उनके चरणों में नित्य नित्य उनकी प्रीति होती रहती है ये अयोध्या का सौभाग्य है अब वो बड़े प्रसन्न है अयोध्या कहते नित्य नवमंगल कौशलपुरी अयोध्या